तृतीय अध्याय अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले जिस चेतन आत्मा में सगुण तथा निर्गुण का कुछ भी भेद नहीं है जो आसक्ति तथा विरक्ति से विहीन है निर्मल है प्रपंच रहित है गुण तथा विगुण से रहित है आकाश तुल्य व्यापक है और कल्याण स्वरूप है उस भेद रहित परमात्मा की वंदना मैं कैसे करूं हे सुमित्र मैं श्वेत आदि वर्णों से रहित तथा सर्वदा कल्याण स्वरूप हूं मैं कार्य हूं अथवा कारण हूं ये श्रेष्ठ है अथवा कल्याण स्वरूप है इस प्रकार के विकल्प से रहित हूं और मैं पूर्ण परमात्मा स्वरूप हूं तब मैं अपने आत्मा को अपने आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करू मैं अजन्मा और कारण रहित होता हुआ सदा विद्यमान हूं निर्धूम और मल रहित मैं बिना दीपक के स्वप्रकाशित होकर सदा विद्यमान हूं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं निष्काम होकर मैं स्वयं को सकाम कैसे कहूं निसंग होकर संग वाला कैसे कहूं और निस्सार गुण होकर सारवान कैसे कहूं मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं मैं संपूर्ण प्रपंच को अद्वैत रूप कैसे कहूं और संपूर्ण प्रपंच को द्वैत रूप भी कैसे कहूं इसी प्रकार इसे नित्य अथवा अनित्य भी कैसे कहूं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं आत्मा न स्थूल है न सूक्ष्म है और ना तो गमनागमन वाला ही है ये आदि अंत और मध्य से रहित है ये पर अथवा अपर भी नहीं है मैं सत्य कहता हूं कि मैं परमार्थ तत्व स्वरूप हूं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं तुम समस्त इंद्रियों को आकाशतुल्य शून्य जानो तथा सभी विषयों को आकाशतुल्य शून्य जानो आत्मा को विशुद्ध जानो ये बंधन तथा मुक्ति से युक्त नहीं है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं एक तात मैं दुर्बोध हूं किंतु अति कठिनता से जाना जाने वाला भी नहीं हूं मैं दुर्लक्ष्य हूं किंतु कठिनाई से दिखाई देने वाला भी नहीं हूं मैं अति समीप हूं और अपने को छिपाता नहीं हूं मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं मैं कर्म रहित हूं और कर्मों को जलाने हेतु अग्नि रूप हूं मैं दुख रहित हूं और दुखों को जलाने के लिए अग्नि रूप हूं मैं देह रहित हूं और देहाभिमान को जलाने के लिए अग्नि रूप हूं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं हु, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं मैं पाप से रहित हूं फिर भी पाप को दग्ध करने के लिए अग्नि रूप हूं मैं धर्म रहित हूं फिर भी धर्म का दाह करने हेतु अग्नि रूप हूं और मैं बंधन रहित हूं फिर भी बंधन को जलाने के लिए अग्नि रूप हूं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं हे वत्स मैं भाव रहित होकर भी भाव रहित नहीं हूं मैं योग रहित होकर भी योग रहित नहीं हूं और चित्त से रहित होकर भी चित्त रहित नहीं हूं अर्थात मैं इनसे युक्त भी और इनसे रहित भी हूं हे वत्स मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं मोह शून्य अथवा मोहयुक्त इस प्रकार का विकल्प मुझमें नहीं है शोक रहित अथवा शोक युक्त इस प्रकार का भी विकल्प मुझमे नहीं है और लोभ रहित अथवा लोभ युक्त इस प्रकार का भी विकल्प मुझमें नहीं है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं संसार रूपी प्रवाह की निरंतरता में कभी नहीं है संतोष रूपी प्रवाह का सुख भी मुझ में कभी नहीं है और यह अज्ञान बंधन मुझ में किंचित भी नहीं है संसार रूपी प्रवाह का रजोगुण मुझे विकृत नहीं करता संसार परंपरा का तम अज्ञान भी मुझे विकृत नहीं करता और अपने धर्म का जनक सत्व गुण भी मुझे प्रभावित नहीं करता मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं संताप तथा दुख को उत्पन्न करने वाली जो विधि है वो मेरे लिए कभी नहीं है संताप के संबंध से उत्पन्न जो संकल्प रूप मन है वो भी मेरा कभी नहीं है और जो ये अहंकार है वो भी मुझ में कभी नहीं है मैं कंपरहित और कंपयुक्त दोनों का नाशरूप नहीं हूं मैं विकल्प तथा कल्प रूप भी नहीं हूं मैं स्वप्न और जागृत का नाश रूप भी नहीं हूं मैं हित तथा अहित रूप भी नहीं हूं मैं निस्सार तथा सार का नाश रूप नहीं हूं और मैं चर और अचर रूप भी नहीं हूं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं ये आत्मस्वरूप चेतन ब्रह्म न ज्ञान का विषय है और न जानने वाला ही है ये वाणी से अगम्य है इसे ना मन जान सकता है और न बुद्धि ही जान सकती है इस प्रकार के आत्म तत्व का वर्णन मैं आपके समक्ष कैसे करूं परम तत्व भेदाभेद से रहित और भीतर तथा बाहर के व्यवहार से शून्य है पूर्व में यह कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ यह किसी भी पदार्थ से लिप्त नहीं है और यह कोई वस्तु भी नहीं है आत्मस्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं मैं राग आदि दोषों से रहित आत्मतत्व हूं मैं दयावादी दोषों से रहित आत्मतत्व हूं और मैं सांसारिक दुख से रहित आत्मतत्व हूं चेतन ब्रह्म में यदि तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है तो चौथी तुरैयावस्था कैसे हो सकती है यदि उसमें तीनों काल नहीं है तो दिशाएं कैसे हो सकती हैं वो ब्रह्म शांतपद अतिश्रेष्ठ तथा परमार्थ तत्व स्वरूप है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं ये दीर्घ है और ये लघु है इस प्रकार का भेद इसी लोक में है मुझ में नहीं है विस्तार और संकोच ऐसा विभाग भी इस लोक में है में नहीं है और कोण तथा गोलाकार ऐसा विभाग भी इसी संसार में है मुझ में नहीं है मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं मेरे माता पिता पुत्र आदि न तो कभी उत्पन्न हुए और न मृत्यु को ही प्राप्त हुए मेरा मन कभी व्याकुलता से रहित तथा स्थिर भी नहीं है एकमात्र ये आत्मा ही परमार्थ तत्व स्वरूप है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं ये चेतनात्मा शुद्ध है अति शुद्ध है विचार रहित और अनंत रूप है यह निर्लेप होकर भी संबंध युक्त है विचार से परे और अनंत रूप है ये नाश से रहित और नाशवान है अचिंत्य तथा अनंत रूप है जब यह आत्मतत्व एक रूप विशुद्ध तथा परमार्थ स्वरूप है तब ब्रह्मा आदि देववृंद इसमें कैसे हो सकते हैं और स्वर्ग आदि स्थान भी इसमें कैसे हो सकते हैं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं ये आत्म तत्व नेति और इति से परे है यह संपूर्ण और शेष से भी परे है तथा यह आकार और निराकार से भी परे है इसे मैं कैसे अभिव्यक्त करू मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं आत्मस्वरूप मैं कर्म से रहित होकर भी सदा महत कर्म करता रहता हूं मैं निसंग होकर भी परम लीला का आनंद लेता हूं देह रहित और निराकार होकर मैं निरंतर विनोद का रस लेता हूं माया प्रपंच की रचना मेरा विकार नहीं है कुटिलता तथा दंभ की रचना भी मेरा विकार नहीं है और सत्य तथा मिथ्या की रचना भी मेरा विकार नहीं है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं मैं संध्या मध्यान्ह आदि कालों से रहित हूं किसी के साथ मेरा वियोग नहीं है मैं अंतकरण के ज्ञान से रहित हूं किंतु बधिर और मूक नहीं हूं इस प्रकार मैं विकल्पों से रहित हूं इसलिए अंतकरण के अभाव में मुझ में भाव शुद्धि भी नहीं है मैं स्वामी से रहित हूं और मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूं मैं व्याकुलता से रहित हूं मैं चिंता से रहित हूं और चित्त से भी रहित हूं मैं प्रशांत हूं तुम मुझे सर्व से रहित तथा आकुलता रहित जानो मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं ये जगत निर्जन वनस्थली है ये मैं कैसे कहूं ये वास्तव में है या इसमें संशय है ऐसा भी मैं किस प्रकार कहू इसी प्रकार ये निरंतर सम है तथा निराकुल है ऐसा भी मैं किस प्रकार कहू मुझे यह संसार निर्जीव जड़ और जीव चेतन सभी से सदा रहित ही प्रतीत होता है निर्बीज और सबीज पदार्थों से सदा रहित प्रतीत होता है और निर्वाण तथा बंधन से भी सदा रहित प्रतीत होता है क्योंकि यह माया मात्र है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं यह परम तत्व मुझे निरंतर उत्पत्ति से रहित प्रतीत होता है यह मुझे निरंतर नाश से रहित भी प्रतीत होता है और यह मुझे निरंतर संसार से रहित प्रतीत होता है किंचित मात्र भी तुम्हारा नाम तथा रूप नहीं है तुम्हारे भेद रहित स्वरूप में भेद उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है तब हे निर्लज मन तुम क्यों विषाद करते हो ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं हे सखे तुम क्यों रोते हो तुम्हें न तो जरा और न तो मृत्यु ही व्याप्त कर सकती है हे सखे तुम क्यों रोते हो तुम्हें तो जन्म का दुख भी नहीं हो सकता है हे सखे तुम क्यों रोते हो तुम्हें कोई विकार नहीं हो सकता ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं हे सखे तुम किस लिए रोते हो ये शरीर वास्तविक स्वरूप नहीं है तुम्हारा रूप नष्ट होने वाला नहीं है हे सखे तुम किस लिए रुदन करते हो आयु आदि भी तुम्हारे नहीं है मन आदि भी तुम्हारे नहीं है इंद्रिया भी तुम्हारी नहीं है तुम्हारे अंतकरण में कामना नहीं है तुम्हारे अंतकरण में लोभ नहीं है हे सखे तुम किस लिए रोते हो तुम्हारे अंतकरण में मोह नहीं है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं हे तात जब धन आदि तुम्हारे नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा किस लिए करते हो जब पत्नी भी वस्तुतः तुम्हारी नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो जब ममत्व ही तुम्हारा नहीं रहा तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो नाना प्रकार के पशु पक्षी मनुष्य आदि चिन्ह रूप प्रपंच की उत्पत्ति न तुम्हारे हैं और न मेरे हैं ये संपूर्ण रचना निर्लज मन को भ्रांतिवश भिन्न भिन्न होकर प्रतीत होती है अभेद्य और भेद से रहित होना भी तुम्हारा नहीं है और मेरा भी नहीं है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी राग से रहित नहीं है और तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी राग युक्त नहीं है उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी कामना युक्त नहीं है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं तुम्हारे हृदय में न कोई ध्यान करने वाला है न कोई समाधि है न कोई ध्यान है और न कोई बाह्य प्रदेश ही है इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में न कोई ध्येय है न कोई वस्तु है और न काल ही है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान हूं जो कुछ भी सारभूत था वो सब मैंने तुमसे कह दिया वास्तव में न तुम हो न मैं हू न कोई पूज्य है न कोई गुरु है और न कोई शिष्य है मैं सहज परम स्वतंत्र तथा परमार्थ स्वरूप हूं जब मैं ही एकमात्र परम तत्व आकाश की भांति सर्वव्याप्त हूं तब मैं कैसे कहूं कि ये परमार्थ तत्व आनंद स्वरूप है अथवा नहीं और ये ज्ञान अथवा विज्ञान से प्राप्य है अथवा नहीं हे हेताथ तुम विज्ञान स्वरूप आत्मा को अग्नि तथा वायु से रहित और एक समझो उसी प्रकार इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथ्वी तथा जल से रहित समझो इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को सतत गति से विहीन समझो और इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को आकाश की भांति विशाल तथा एक जानो मैं ना शून्य रूप हूं तथा ना अशून्य रूप हूं ना शुद्ध रूप हूं और ना अशुद्ध रूप हूं मैं रूप तथा विरूप कुछ भी नहीं हूं मैं स्वरूप मात्र हूं और परमार्थ तत्व हूं हे तात, तुम संसार का त्याग कर दो त्याग कर दो पुनः उस त्याग का भी सर्वथा त्याग कर दो त्याग तथा अत्याग को विश्व रूप जान कर उन्हें छोड़ दो तुम शुद्ध स्वभाव अमृत रूप सहज तथा नित्य हो